गायन्ति त्वा गायत्री अर्चन्ते अर्कं तवासतक्रतो उपवंशम् उदवंशम् एव ये मेरे सम्मान्य विद्वद्गण धर्मप्रेमी सज्जनो मातृशक्ति आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के साथ साथ व्यक्ति व्यवहार का ज्ञान भी सतत प्राप्त करता रहे यदि व्यक्ति सूक्ष्म विषयों को जानता रहे पढ़ता पढ़ाता भी रहे और उसको व्यवहार नहीं आता तो उसका पढ़ा पढ़ाया वो ज्ञान उस व्यक्ति का और समाज का भला नहीं कर सकता व्यक्ति के मन वाणी शरीर तीनू के माध्यम से जो कुछ पढ़ा पढ़ाया या उसने जाना वो उसको व्यवहार में लाने का पूरा प्रयत्न करता है अपनी ओर से किसी प्रकार की न्यूनता आलस्य प्रमाद नहीं है यद्यपि एक थोड़े काल में आदर्श पर पहुंचा नहीं जाता परंतु जिस समय व्यक्ति यथाशक्ति तन वन धन से सत्य को व्यवहार में लाने के लिए और असत्य को छोड़ने के लिए पूर्ण प्रयासशील होता है तो उस व्यक्ति को उस स्तर पर दोषी नहीं माना जाता क्योंकि उसने पूरा बल शक्ति उसमें अपनी समर्पित कर दी है यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो व्यक्ति दोषी माना जाता है व्यवहार का क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए विद्यालय से संबद्ध जो है उसका एक अंश है कि आचार्य गुरु अध्यापक विद्यार्थी के साथ शत प्रतिशत आत्मवत व्यवहार करें आत्मा के तुल्य व्यवहार करें उनका व्यवहार आचार्यों का व्यवहार विद्यार्थियों के साथ सत्य का ही हो असत्य का न हो इसके दूसरे भाग में विद्यार्थी भी अपने तन मन धन से आचार्य की उन्नति चाहें और वो भी सत्य का व्यवहार करें यद्यपि आपने वैदिक परंपरा के नियम पढ़े होंगे पाठ भी होता होगा सह ना वह नऊ भुनक तू सहंग करवा व तेजस्ना अधीतमस्तु मां विषा पांच बातें आचार्य गुरु अध्यापक और विद्यार्थी तन वन धन से परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें आघात हानि दुख न अब एक अंश है व्यक्ति लौकिक साधन सम्पन्न और उस ओर ले तो आध्यात्मिक योग का विज्ञान उसको समझना चाहिए कि चाहे वो लौकिक सुख हो सुख साधन चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान ईश्वर का आनंद हो दोनों प्रकार के सुख साधनों परस स्पर मिलके दोनो का सेवन सेव सुख औसाधनो कास्पर मिले सेवन करें इसके संबन्ध में ऐसा जानना चाहिए जाने किय व्यक्ति ध्यान दे न अपनी अपि उन्नति की बात सोचता है और आचार्य उन्नति की सुख शांति की बात नहीं सोचता विद्यार्थी जब आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी बातों को नहीं मानता तो उसको अच्छा नहीं लगता अथवा वो उससे दुख होता है शरीर का बल आत्मा का बल मन का बल सब प्रकार का बल आचार्य और शिष्य मिलकर के बढ़ाएं तेजस्विना ना अधीतमस्तु उनका पढ़ा लिखा तेजस्वी अर्थात वो स्वयं अच्छे प्रकार से विद्या को समझते हैं फिर उसको विद्या को पढ़ाते हैं उस विद्या को व्यवहार में उतारते हैं उस विद्या को लेखबद्ध करते हैं उस विद्या का उपदेश करते हैं और पांचवी बात है माँ विद विषा वही परस्पर एक दूसरा दूसरे से द्वेष न करें कभी कभी घटनाएं ऐसी होती यद्यपि आजकल के विद्यालयों में तो भयंकर अवस्था है ही है जो राजकीय विभाग है उनमें गुरु और शिष्य की ये पांचों बातें जो हैं अपने व्यवहार से निकाल के बाहर फेंक दी है भी व्यवहार नहीं है इन पांचों बातों का आज के विद्यालयों अब वही प्रभाव जब विद्यालयों में आ जाएगा गुरुकुलों में आएगा इनमें विद्यालयों में आएगा तो वही भयंकर अवस्था इनमें होती चली जाएगी और अनेक जगह होती भी देखी जाती है उनके मध्य में कोई संगठन नहीं कोई मिलकर रहने की बात नहीं उसमें सारी शक्ति छिन्न भिन हो जाती है और वो स्वयं उन्नति करके समाज को कुछ नहीं दे सकते उनकी लड़ाई में ही समय लग जाता है झगड़े में ही समय लग जाता है बात कही आगे दूसरे बाद में देखिए हम जो जानते सुनते पढ़ते हैं सभी लोगों के लिए गृहस्थियों के लिए नगरों में रहने वाले के लिए उन्होंने कुछ पढ़ा कुछ पढ़ाया कुछ दो कुछ समझा है समझ रखना यदि वो व्यवहार में नहीं है परिवार में वो नहीं प्रयोग में लाया जाता समाज में भी नहीं लाया जाता ऊंचे स्तर पर भी नहीं लाया जाता तो इस प्रकार का दिमाग बुद्धि व्यक्ति की इस प्रकार का ज्ञान अपना समाज परिवार राष्ट्र का भला नहीं कर सकते आप देखते सुनते हैं गृहस्थ लोगों को बालक और बालिकाओं को उत्तम व्यवहार का प्रशिक्षण देना चाहिए और उनको योग ध्यान उपासना का प्रशिक्षण भी देना चाहिए और उनको पढ़ने पढ़ाने की जो गतिविधि है वो भी सिखानी चाहिए परंतु घरों में प्राय भले ही कोई विदेशी भाषा रटने के लिए इंग्लिश पर जोर लगाता हो कोई विज्ञान पर जोर लगाता हो व्यवहार नाम की चीज नहीं मिलेगी आज के बालक बालिकाओं को आप घरों में देख सकते। उन न्द्र धार्मिकता योगाभ्यास्या के प्रति श्रद्धा वी कुछ भी सिकाया एकाधघो को छोडो लाखो मे हो क्षी विद्या क्षेत्र विद्या क्षेत्र में बालक बालकाये पढके आ विद्यालय में व नाच गाने में इधर उधर बेकार बातों में वो कितने खेल के देखने में वो व्यतीत करते रहते हैं कोई पुरुषार्थ नहीं कोई परिश्रम नहीं अंत में लगभग नकल करके या रिश्वत दे के उत्तीर्ण हो जाते हैं अब और आगे बढ़ो, आज वर्तमान की जो स्थिति है भारत की प्राय हम पढ़ते हैं और जानते भी कहते भी हैं कुछ परंतु किनी घर में रहने वाले समाज में रहने वाले को एकाध व्यक्ति को छोड़ दो किसी के दिमाग में ये बात नहीं है कि आज मुझे देश के लिए क्या करना चाहिए आज देश की स्थिति क्या है देश के ऊपर बाहर से युद्ध चल रहा है ये सब जानते हैं आंतरिक युद्ध कितना उभर के आ सकता है अंदर कितनी शक्ति बैठी है विरोधी उसकी ओर का कोई ध्यान नहीं कोई योजना नहीं और यदि वो ध्यान देते होंगे तो होगे तु समन् र दिमागि इस आरक्षम पराधीन भारत विमाग की झलक आती अर्थात् वै स्थिति आने वी है यदि मिले नहीगे और पूरि शक्ति नही एके पूरे समर्थ्यो तो बायि स्थिति आने मे देर न आ भारत स्थिति इतना विचित्र देश इतना विचित्र व्यक्ति लेके नीचे तक कोई दरलाई होगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है इतनी बी संपत्ति है इतना, इतना बड़ा बल है और भी है, नहीं है। और हैं, कमी औरी सुविधाता पीटा जाता है, गुलाम बना लाखो म इसके दिमाग में जो बात बैठी है अपना मतलब सिद्ध करो देश और राष्ट्र कहीं चला जाए उसको कोई चिंता नहीं अच्छा ब्रह्मचारी अपनी स्थिति बताओ आपके मन में है कुछ देश राष्ट्र के लिए भावना या नहीं है ये बताओ है, है? क्या है बताओ क्या करोगे आप नहीं सोचा आपने आप बताओ क्या करोगे देश कोगो ध बोलो राष्ट्र निर्माणे राष्ट्र आप बोलो लो मे विश्वे प्रति एवं देश प्रेम हा जि बोलो क्यागे अहे नये ब्रह्मचारी अधिक आये इनका आपको कितने दिन हो गए है और आपको तो थोड़े दिन हो और कौन है नयों में से एक आप है और एक आप है आप कितने दिन किए अच्छा और आपका आपको गंभीर आध्यात्मिक विषय सुनाया गया कई दिन तक सुनाया आपने समझा होगा आप समझ रखना जो व्यक्ति आध्यात्मिक विषय को सुनता समझता पढ़ता पढ़ाता और वो मन में ये सोचता हो कि मैं योगी बनूंगा ईश्वर का साक्षात्कार करूंगा और वो परोपकार की बात कुछ विशेष नहीं सोचता स्वार्थ प्रधान जीवन है अपने जीवन की उन्नति सोचता अपने लिए ही विशेष प्रयास करता परोत्कार की उपेक्षा कभी कर दिया थोड़ा इस स्थिति में वो कितना ही विद्वान बन जाए या कितना ही कुछ भी करे घंटे लगाए या दिनों तक घंटों कई कई घंटे बैठता रहे तो समन रखना वो योगी नहीं बन पाता निष्काम कर्म जिसका इतना ऊंचा होता है अपनी हानि उठा करके भी दूसरे के भले की बात सुनता है तब वो व्यक्ति योगी बनता इसमें कारण बिना ईश्वर की सहायता के आगे बढ़े तो विशेष सहायता के पात्रता के आधार पर कोई व्यक्ति योगी नहीं बनता अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता दोरा उी को दोरा दो मया ओ दोहराय संस्कार बनेगा कुछ याद हो जाएगा। ये माता वृद्धा बेठी ये बोले तु अहं नीद आगीना माता बता महो पूच्छता उपदेश मूच लिखाई को पूता उपदेश मह बोलते अपि इ नी तु सुनाय क्या को इस बात की माता सूचबू बा उत्पन्न इो जली सल् ताय समो नी लेर केगे अपि पाच लाख मिलेगे नी नी अभी रस ले हैको बेचने कयारी कते या नी हा न करो माता या नी इनको यही पता नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ, शरीर क्यों मिला हमको शरीर मिलने के क्या क्या करना चाहिए था, तो क्या आपने, कश्चात् क्याहराया विशेष सहायता कोवि व्यक्ति योगी बनक ईश्वर का साक्षाता अपि समर्थ्य शरीर आदिव इो बा है व्यक्ति निष्क कर्म करी का पालन ईश्वर प्राप्ति के लिए ये अपने कामों को करता है तब उसको कामो ते जो भावना व्यक्ति दूसर का उपकाराज राष्ट्र का उपकार या विश्व को ही दिमाग मे र चलता है वो। पूरे विश्व को सुखी करना है पूरे विश्व को ऊंचा उठा देना है पूरे विश्व को दुखों से छुड़ा देना है ये उसकी विचारधाराएं चलती रहती व्यक्ति की उस स्थिति में वो व्यक्ति योगी बनता आप यदि यहां पढ़ते हुए आप इनको पढ़ाते हुए यदि ऐसी भावना विचार नहीं कर पाएंगे तो इस समण रखना आप योगी नहीं बन पाएंगे और इन भावनाओं को आप नहीं उभारेंगे निष्काम की भावनाएं परोपकार की तो राष्ट्र देश का भी भला नहीं कर सकते व्यक्ति की विचारधारा मान्यताएं गलत बन गई गलत बनने का परिणाम अपनी हानि परिवार समाज राष्ट्र की हानि होती जा रही है उसका दिमाग ये काम करता है अपना व्यक्तिगत भला कर लो फिर आगे थोड़ा सा परिवार का कर लो जातिवाद को का कर लो, थ जातिवादीलो बकादिमागच काटता है जातिवाद परिवारवाद आगे, आगे तो समाज ये संकुचित समाजवाद इ भूल ईश्वर व्यवहार न आ व्यक्तियों के साथ व्यवहार आगे बढ़ो तो और गहराई में चलो अपने शरीर इंद्रियां आत्मा इ स्वयं के उचित व्यवहार दोहराओ क्या स्वयं के साथ, साथ उचित व्यवहार क्या, क्या होगा कौन बताएगा हाँ इन उपकरणों का आत्मा की शक्ति इंद्रियों की शक्ति शरीर की शक्ति इनका दुरुपयोग करना इनसे अधर्म आचरण करना अन्याय के काम करना अपने लिए ही दुर्व्यवहार अनुचित व्यवहार माना जाता है प्रत्येक व्यक्ति इसको देख सकता इसलिए गीता में ये जो भाव कहा कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है आत्मा ही आत्मा का मित्र बंधु है यहां से अब अपने साथ रहने वाले गुरु और फिर माता पिता और अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी समाज अब उनके साथ व्यवहार आगे बढ़ो तो ये मनुष्यों के साथ व्यवहार फिर पशुओं का एक भाग है पशुओं के साथ उचित है व्यवहार आपने कभी देखा हु? एक तांगे पे जोड़ते हैं, कहते हैं ना पोडते पाङ्गाई कते या घोडा उसमें पा छ सा व्यक्ति बैठ सकते अहभ बैठाता मताण्डेख औ आम् बैलो से हल चला हि फसलया अलग अलग दिख री ऐसे चलते बेचारे तुम देखाओ आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो ईश्वर के साथ चलो आप ईश्वर के साथ व्यक्ति इतना अनुचित व्यवहार करता है कि उस अनुचित व्यवहार के आधार पर वो व्यक्ति कभी भी स्वयं सफल नहीं हो पाता और ये इनका नाम क्या है आगे बैठे टोपी वाले नाम क्या है देवरी भाई।, भाई और उस पर बैठे वासुदेव जी और औरसिंह जी बैठे हैं, और कौन कौन इनको भी तो कुछ करनी चाहिए, से पूछते हैं, क्यों जी वासुदेव जी आपो ये बताओ बता ईश्वर उचित हो या नहीं नीके पचा प्रतिशत भी होगे हो सकता है पाच दश कस् पा कुछ हो माताओं में माता कौन बताएगी बता ईश्वर व्यवहार अभि बोलना चुप् चर्चा आजा लडा केगे दूर दूर तडा <laughs> सब का नी सी नीति तो आप बोला करो कम से कम हाँ ना, क्या कुछ नहीं थोड़े शब्दों में यदि हम बोलते हैं व्यवहार काल में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और प्रातः साय काल योगाभ्यास ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना में अधिक से अधिक समय लगाना यदि थोड़ा कहा जाए तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी अन्य ईश्वर की आज्ञा का पालन कण कण में व्यापक है बहुत गंभीर है हम जो मन में सोचें मन से कुछ कार्य करें वाणी से भी कुछ करें शरीर वो ईश्वर के समर्पित रखना चाहिए दिन भर दिन भर ईश्वर के समर्पित उसको समर्पित रखो नहीं करना ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार थोड़ा सा अंश लेंगे हम दैनिक जीवन में व्यक्ति कोपि व्यवसाय कर्ता का पदार सुख के लिए करता है वो उन को करता हुआ यदि ईश्वर की उपासनामहता है तो ये ईश्वर उचित व्यवहार वही व्यक्ति व्यवसाय व्यापार परिवार के कार्य करता हुआ यदि वो ईश्वर की उपासना में नहीं रहता लौकिक पदार्थों की उपासना करता तो ये ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार है अब ईश्वर में कितनी सहन शक्ति होगी कल्पना करो कितनी स... नहीं तो वो दुखी होगा दो ही पक्षे या तो सुखी रहे तो कितनी सहन शक्ति होगी इसमें क्यों जी बोलो काल से का बनाना, पालन करना, चलाना, हमको सारे सार देना, वेदों का ज्ञान और बदले में एक पैसा नहीं लेता रहा आपकी बात को देख व्यक्ति उट पटाङ्गी सहनशक्ति न समी सहनशक्ति वे सोचने लगे अगल सृष्टि मत बना अभि परलो जिमाग ठिका मुनिष जैसा व्यक्ति हो ईश्वर ओ थोड़ा सा प्रकोपित होकर के अभी मारो काटो इनको पर्दा कर दो <laughs> इसलिए आप क्या प्रार्थना करते हैं सहो अशी सहो मई धे ही कितनी सहन सकती है इस विद्यार्थी को धमकाओ देर में क्यों आए दो चार बार वो इतना दुखी है इतना दुखी है गर्म हो गया सब कुछ और कहने गया देखो कितना अनुचित व्यवहार हमारे तो घर में कोई मुझे दमकाता ही नहीं था आचार्य तो दमकाते हैं और दाट मारते हैं ओ पसीने पसीना है अब वो ये नहीं देखता ही तेरी सारी उल्टी करतूत से ईश्वर कितना पसीने पसीना है या नहीं है <laughs> सारा जीवन एक जीवन थोड़ा है लाखोड जीवन इदी आपने इदी से यदिक्ति लोटा अवसर नृष्टि आ यदिक्ति लोट नी आये अरबच्छोड लाख कुछ हा वर्षोगे न इ दिन मरना जीना मरना जीना उल्टे का ईश्वर दुर्बुद्धि व्यक्ति हुजे मुझे प्राप्त ईश्वर मुने जन्म आये अब अब तक ये कोई काम नहीं कर रहा मुझे प्राप्ति के फिर भी वहन कर रहा है ईश्वर आपने सुना होगा नहीं फिर सुन लो नहीं पढ़ा होगा किसी ने ईश्वर के गुण गुणकर्म स्वभाव के अनुरूप जो बात है उसी का नाम धर्म है क्या समझ में दोहरा लोश्वर जो हमारा आचरण है जो कुछ है, वह धर्म है और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विपरीत जो कुछ है वह अधर्म है पाठ को पढ़ो याद करो जितना हितैषी जीवात्मा का ईश्वर है उतना कोई भी नहीं है हाँ माता ही बोलेंगी मैंने क्या कहा नहीं है याद है जी जीवात्मा का भला हित चाहने और करने वाला जैसा ईश्वर है वैसा कोई भी नहीं है हम ईश्वर को जब ऐसा मानेंगे तब आकर्षण होगा उसकी ओर हम भागने का प्रयास करेंगे ईश्वर के साथ मिलने का प्रयत्न करेंगे इसलिए स्वयं के साथ शरीर इंद्रियां बुद्धि अंत कर्ण और अपने पास में जो पदार्थ है उनका उचित प्रयोग करना विपरीत प्रयोग न करना अपने गुरु अध्यापक माता पिता विद्वान सभी और अपने साथ रहने वाले उनके साथ उचित व्यवहार करना ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप उनसे व्यवहार करना आगे बढ़े पूरे समाज और राष्ट्र को साथ ले दो आगे बढ़ो तो विश्व को दिमाग में रख दो आगे बढ़ो प्राणी मात्र को दिमाग में रखो उनके साथ भी वही व्यवहार करना जो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हो फिर ईश्वर के साथ भी वही व्यवहार करना जो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हो इसलिए ऋषियों की बातों को याद रखना भाव महर्षिदान सरस्वती जी का पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर तक पदार्थों का ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर उनसे उपकार लेना विद्या है जो व्यक्ति चेतन और जड़ पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक जान के उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करता वह व्यक्ति उन्नत नहीं हो सकता ईश्वर एक जीवात्मा वर्ग दूसरा है और जड़ वर्ग भौतिक विज्ञान प्राकृतिक पदार्थ तीसरा वर्ग है ये जो भौतिक वैज्ञानिक आज जा, हजारों और छोटे मोटे लाखों के उन्हें हों इन्होंने ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार किया और जीवात्मा के साथ अनुचित व्यवहार किया परिवार समाज के साथ अनुचित व्यवहार किया दूसरे राष्ट्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया इसलिए सारे दुखी हैं और औरों को दुख दे रहे हैं यदि ये ईश्वर आत्माएं और भौतिक पदार्थ भौतिक विज्ञान सबको साथ रखते और सबसे उचित व्यवहार करके अपना और समाजों का भला कर सकते तो अब बिना <laughs> सम्मान्य विद्युत्गण उपस्थित सज्जनो मातृशक्ति ऋषि इस बात को कहा कि एक ऐसी स्थिति है अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि प्राप्तम यह भी व्यक्ति अनुभव करता है कि ज्ञात ज्ञातव्यम से पूछा जाता है कि क्या ऐसी होती है या वैसे इस अवस्था को प्रत्यक्षि लिख दिया गया है जी कौन आप बोलेगे जचती है बात या नहीं हा जी बोलो केसे जस्ति है आधार क्या प्रमाण लिखा है शब्द प्रमाण मुख्य आधार आधार उपाय बे प्राप्ति प्रत्यक्षा जि बोलो न जस्ति ने तो, हा मे के गर्दन ये तु पता य दक्षिण हा औनो मे ऐसे गर्दन हाते पता नी चलता हा या ना बोलो दस्ति है यस्ति है सिद्धान्त Hmm? Hmm. प्राप्तम में ऐसी क्या प्राप्त होती है वो ये कहता है प्राप्त करना था सो कर लिया अब प्राप्त करना शेष नहीं रहा <coughs> हा जी आप बोलो नहीं पता। आप बोलो क्या मिलता है हुँ? हुँ? आपने साक्षात्कार कि जन्म मे किं नया यता सिद्धान्त क्यालो अच्छा आप बोलो सिद्धान्त यह है कि अवश्य अस्तु दस्ता ले अहं तु है क्या सदाती प्रवृत्ति की दुखे या नहीं अच्छा कभी आपको अभि सि को जाता किम सुर बने शौर चौरचटी खाते रहे थे। आप बोलो हा या ना है बोलो रूप से है सैद्धान्त अभि न अच्छा ये सारा यादो अ याद, या याद न कोई पता नहीं कब बने और क्या किया ये ठीक है अथवा वो याद रहे ज्यों का वो ठीक है कौन कोई है आप में। आप बोलो। तो फिर ये के पता चलेगा कि हमारा पहले पन्म हुआ था याद नहीं है तो, कृष्ण बनाता हुआ ज ईश्वर का साक्षात्कार प्रत्येक करता है अपना भी करता है और प्रकृति को भी ठीक जड़ तत्व अच्छी तरह समझ गया है तब उसको कोई पदार्थ ऐसा नहीं देखता कि जिसको वो प्राप्त करना चाहे